गीता तत्व चिंतन वर्ण विचार 146 वर्ण व्यवस्था की आधुनिक व्याख्या ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में एक विशेषता यह है कि इनमें एडवेंचर का जोखिम उठाने का भाव होता है जबकि शुद्ध वर्ण में वह नहीं होता शुद्र कोई रिस्क खतरा नहीं उठाना चाहता वह बंधे बधाए काम में लगना चाहता है मेहनत कश मजदूर की वृत्ति उसे जोखिम उठाने से रोकती है उसमें महत्वाकांक्षा नहीं होती ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति वह है जो विद्या के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने में भी नहीं हिचकता क्षत्रिय वह है जो सत्ता पाने के लिए सभी कुछ की बाजी लगा देता है वैसे उसे कहेंगे जो धन कमाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहता है तो ब्राह्मणत्व में विद्याप्रियता होती है क्षत्रियत्व में अधिकार प्रियता और वैश्यत्व में धन प्रियता शुद्रत्व में विद्या अधिकार या धन किसी के लिए भी ऐसा आकर्षण नहीं होता कि खतरा मोल लेकर उसे पाने की चेष्टा की जाए उसमें नियत काम करके जीवन यापन की ही वृद्धि होती है आज की सामाजिक परिस्थिति में यदि हम वर्ण परिचय करने जाएंगे तो हमें विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा पर मोटे तौर पर यो कहा जा सकता है कि जिन्हें हम सामान्यतः चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी मानते हैं वे शुद्ध वर्ण के अंतर्गत रखे जा सकते हैं इनके अंतर्गत शरीर श्रम से जीविका उपार्जित करने वाले मजदूर भी आ जाते हैं जो द्वितीय और प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उन्हें क्षत्रीय वर्ण का माना जा सकता है व्यापार और उद्योग में लगे हुए तथा कृषि आदि के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले लोग वैश्य वर्ण के माने जा सकते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन में त्याग को महत्व देते हुए समाज की सेवा करते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोजों में लगे रहते हैं उन्हें ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा जा सकता है शिक्षकों में भी जिनकी शिक्षा कार्य के प्रति निष्ठा और लगन है तथा जिनका परिचय मानवीय गुणों से युक्त है वे तो ब्राह्मण वर्ण में रखे जा सकते हैं पर जो शिक्षा के क्षेत्र में लाचारी के कारण आए हैं और शिक्षा जिनके लिए मात्र एक व्यवसाय है वे शुद्ध या वैश्य वर्ण के अंतर्गत ही रखे जा सकेंगे इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें अधिकार की भावना के साथ यदि सेवा भी जुड़ी हो तो वे क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आएंगे पर जिन्होंने राजनीति को भी एक व्यवसाय बना लिया है वे वैश्य वर्ण के ही माने जाएँगे